के समान जिनका मुख था ऐसी अनेक शक्तियाँ सहस्त्रों महिशों पर समारूढ़ होकर वहाँ पर चली थी इसके अनंतर वे श्री दंडनाथा देवी अपने करी चक्र उत्तम रथ से नीचे उतरी और अपने प्रमुख वाहन महासिंह के ऊपर समारूढ़ हो गई थी उसका नाम वज्र प्रसिद्ध था जो अपने केसरों के मंडल को कम्पित कर रहा था इसका मुख खुला हुआ था तथा परम भीषण आकार वाला था एवं उसके लोचन विशंकर थे वे अपनी दाड़ों को कट कटा रहा था जिसकी कट कटाहट से सभी दिशाएं भूत हो गई थी उसकी अस्थिया आदि के सदृश कठोर थी और उसके नक खरपर के समान विशाल थे जो पाताल तक निम्जित होकर इस भूमंडल को पी से रहे थे यह तीन योजन तक ऊंचा था और बड़े वेग से अपनी पूछ को हिला रहा था ऐसे अपने सिंह के वाहन पर समारोढ़ होकर वह महादेवी दंडनायिका चली थी समस्त असुरों के असुरहार करने में जब वह प्रवृत्त हुई थी तो उस समय में उसका क्रोध प्रज्वलित हो गया था और उसके प्रभाव से चराचर तीनों लोग बड़े भारी उद्वेग को प्राप्त हो गए थे सभी लोग यह कह रहे थे कि यह पौतृणी अपने क्रोध से आज ही सबको दग्ध कर देगी अथवा अपने मूसल की चोट ऐसी इस भूमंडल के दो टुकड़े कर देगी अथवा यह अपने हल के के से से समुद्रों को कर देगी इस प्रकार से सभी स्वर्गवासियों गण डरे हुए हृदय वाले गगनमंडल में संस्थित थे बड़े ही त्रास के साथ शीघ्र ही दूर से विमानों के द्वारा गए हुओं ने देखा था फिर उन देवगणों ने दोनों करो को जोड़कर उसके लिए वंदना की थी वे बार बार उसके द्वादश नामों का नब स्थल में कीर्तन कर रहे थे अगस्त्य जी ने कहा हे hey प्रभु वे उस देवी के बारह नाम कौन से हैं? उनको कृपया बदलाइए। हे hey अश्वानन आप तो महान विद्वान हैं। मेरे हृदय में इनके ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा भारी कौतुक विद्यमान है श्री हाइग्रीव जी ने कहा हे hey घटोद अब आप उस देवी के द्वादश नामो का श्रवण कीजिए जिन नामों के केवल श्रवण करने से ही वह परम प्रसन्न हो जाया करती है पंचमी दंडनाथा संकेता समेश्वरी, समय संकेता वराही पौतृणी वार्ताली महासेना आज्ञा चक्रेश्वरी और अरिध्वनी हे मुने ये ही उस देवी के द्वादश नाम हैं जिनको मैंने आपके सामने कहकर बता दिया है यह द्वादश नामों का एक वज्र का पंजर है इसके मध्य में रहने वाला अर्थात इन बारह नामों का पाठ करने वाला बहुत ही सुरक्षित रहता है जैसे मानव वह वज्र निर्मित पंजर में बैठा होवे, वह मानव संकट में भी कभी दुख नहीं पाता है इन्हीं नामों के द्वारा गगन में संस्थित देवों ने उस देवी संकेता की बहुत स्तुति की थी उन सब पर अनुग्रह करने के लिए उसका हृदय पसीज गया था और फिर वह प्रचल्यमान हो उठी थी इसके उपरांत संकेत योगिनी की मंत्र था चरणों के स्पर्श करने वाली तथा निर्याण की सूचना करने वाली देवलोक में काहली बजी थी श्रृंगार प्राय भूषा वाली शार्दूल श्यामल कांती वाली वीणा से संयत करो वाली शक्तियों की सेना निकल गई थी उनमें कुछ तो गान करती हैं, जिनकी ध्वनि मत कोकिलों के समान थी कुछ नृत्य करती हैं, वीणा वेणु और मृदंग आदि लिए हुए थी और उनका चारणों का विन्यास का क्रम विलास से युक्त था जगत के जनों को हर्षित करती हुई श्यामा शक्तियाँ वहाँ से चल दी थी कुछ का वाहन मयूर था और कुछ हंसों को वाहन बनाए हुए थी कुछ नकुल पर, पर विराजमान थी ये सभी श्यामल आकार वाली थी इनमें कुछ करणी रथों पर संस्थित थी ये कादम्ब मधुमत्ता थी और कुछ सेंधुओं पर समारूढ़ थी मंत्र को अपने आगे करके ही वहाँ से रवाना हो गई थी इसके उपरांत समुतु ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़ होकर बाल सूर्य के वर्ण के समान कवच वाली तथा मत से आलोल लोचनों वाली थी थोड़ी थोड़ी प्रस्वेद की कणिकाओं से मनोहर मुख कमल वाली कुछ चुकटियों को नचाकर कटाक्ष पातों से प्रेक्षण करती हुई थी उन शक्तियों का संपूर्ण उद्धव भी उद्धव सैन्य बल था जो पिछ त्रिकोण महान विरुद्ध वाले छत्र से संयुक्त था इनके और अन्यों के मध्य में अर्थात शक्तियों के बीच में उज्जवल उदय वाली घन के समान श्यामला मंत्र नायिका निकली थी स्वर्गवासियों ने उसका भी सोलह नामों के द्वारा सवन किया था हे कुम्भोद उन सोलह नामों का भी अब मुझसे श्रवण कर लो संगीत योगिनी श्यामा श्यामल मंत्र नायिका मंत्रिणी सचिवेशी प्रधानेशी शुक्रप्रिया वीणावती वैनिकी मुद्रिनी प्रिय प्रिया नीप्रिया कदम कदमी सदा मदा, कुंभज ये ही सोलह नाम हैं। इनके द्वारा जो सदा शरीरधारी एक बार सचिवेशानी की स्तुति किया करता है उसके हाथ में संपूर्ण त्रैलोक्य निसंशय स्थित रहा करता है वह मंत्र नाथा जहाँ जहाँ पर अपने कटाक्ष को विकीर्ण किया करती है वहाँ पर शत्रुओं की सेना गताशंक होकर पूर्णतया पतन को प्राप्त हो जाया करती है परमेशानी ललिता की जितनी भी राज्य चर्चा होती है और उसकी शक्तियों की जो चर्चा है वह सर्वत्र विजय के प्रदान करने वाली होती है इसके अनंतर संगीत योगिनी के कर्म स्थित शुक्र सज्जित शरासन का वहन करता हुआ धनुर्वेद निकला था वह चार बाहुओं से संयुक्त था तीन उसके सिर थे और उस वीर के तीन ही नेत्र थे उसने प्रधानेशी को प्रणिपात करके यह उस भक्तिमान ने प्रार्थना की थी हे मंत्री नायके हे देवी इस समय में आप भंडासुरेंद्र के साथ युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो रही हैं। अतएव मेरे द्वारा आपकी सहायता करनी चाहिए हे जगतों की जननी यह चित्र नाम वाला कोदंड बहुत ही अधिक महान है यह समस्त दानवों का निर्वहन करने वाला है इसको आप ग्रहण कीजिए ये दोनों तुनीर हैं, जिनमें कभी भी वाणों का क्षय नहीं होता है और ये स्वर्ण से चित्रित हैं। इनको भी आप केवल मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही ग्रहण कीजिए इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक धनुर्वेद ने भक्ति भाव से प्रार्थना की थी और शिविर देख कर प्रणाम किया था तथा चाप और तुणीर समर्पित किए थे उनको प्रियप्रिया ने सादर ग्रहण कर लिया था उस शुक प्रिया ने उस महाचाप को ग्रहण कर जिसका नाम चित्रग्रीव था उसका विस्तार समुद्न किया था और विपुल रूप उसकी मूर्वी का उद्वादन किया था उस संगीत योगिनी ने चाप की ध्वनि से संपूर्ण जगत को पूरित कर दिया था वह देवों के मन और नयनों के आनंद की संपदा थी मंत्रिणी और तंत्रिणी ये दो उसकी परिचारिकाएं थी वे शुक और वीणा का वहन करती हुई सहसा उसकी परिचर्या किया करती थी थोड़ा चंचल अर्थात हिलने वाला जो वलय था उसके क्वन से बढ़ने के स्वभाव वाला गुणों का निस्वन था वे धन के सदृश श्यामा उसको धारण करती हुई अति मनोहर ध्वनि कर रही थी गीत योगिनी चित्रजीव नामक शरासन से परम भूषित हो रही थी और कदम्ब छत्र कार्मुका कादम्बनी की ही भांति शोभित हुई थी काली के कटाक्ष के सदृश परम तीक्षण नृत्य करता हुआ भुजंग भीषण दक्षिण कर में उल्लासित होता हुआ शिलिमुख विलास कर रहा था। पर समारूढ़ उसका पीछे सेवा कर रहा था उसी के समान श्यामल और शोभा से समन्वित बाण और धनुष को धारण करने वाली देविया थीं। ये तीव्र वेग वाली और महालसा थी जिनकी संख्या एक सहस्त्र अक्षोह थी परम मधुर जो किल, -किल की ध्वनि थी उससे दिशा पूरित कर रही थी ललिता परमेश्वरी सेना जय यात्रा वहां पर विराजमान थी, जिसका अंकुश ज्वलित था और जो सर्प के ही तुल्य पाश को धारण करने वाली थी मधुर क्वन करने वाला वलय और इक्षु का धनुष धारण किए हुए थी उसके बाण पांच कुस्मो के थे उदित सूर्य के तेज से भी अत्यधिक पाटल उसका अपना कलेवर था जिससे प्रभा झर रही थी वह अपने मुख की कांतियों को दिशाओं में कीर्ण कर रही थी ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभ्र के चंद्रों से परिपूर्ण बना रही हो शशि मंडल की सखिता को प्राप्त होने वाला उसका परम धवल आद पत्र था जिसका आयतन दस योजन था और तीनों लोकों का अभिवरण करने वाला था उसका स्वरूप परम स्वच्छ मौक्तिक के सदृश था ऐसे धवल छत्र से वह परमाधिक भासुर हो रही थी विद्या आदि प्रमुख परिचारिकाओं के समुदाय के द्वारा चार चम्रों से वह अभिविजित हो रही थी जो चमरमणि के समान कांत और शोभा वाले थे तथा नवीन चंद्रिका की लहरी की कांति एवं चार कदालियों की कांति के समान थे वह अपनी शक्ति से एक ही राज्य की पदवी को अभिसूचित कर रही थी और सैकड़ों साम्राज्य के चिन्हों से उसका सैन्य देश मंडित था देवांगनाओं के संगीत और वाद्य रचनाओं के द्वारा उसके वैभव का संस्था किया जा रहा था एवं वह परम प्रकाश वाली थी। उसकी शक्ति विशदी के तो अगोचर थी ही किंतु वह बुद्धि के भी अगोचर थी वह ऐसी है इस तरह कथन के योग्य तथा बुद्धि में बैठने के योग्य नहीं है और उसकी तुल्यता रखने वाला कोई भी नहीं है तीनों लोगों के मध्य में परिपूरित शक्ति चक्र और साम्राज्य की संपदा है उसके अभिमान का अभी करती हुई थी पंक्तियों बद्ध तथा दोनों करो को विपुल भक्ति भाव में जोड़कर मस्तकों पर लगाने वाले देवगण समीप में प्रथम पहुंचकर सेवा करूँ ऐसी रीति ऐसी से वह सेव माना थी